मिरा चक्षुषोत्तम सराह महिला महात्मा ब्रह्मया सामवेदी केन् पर निषद तृतीयाखंड के प्रथम मंत्र के वाक्यभाष्य के अवतारों पर विचार चल रहा है तो इसमें विशेष कभी भगवान से सिद्ध किया है ईश्वर है जगत की रचना करने वाला ईश्वर है सिद्ध किया तो मैंने जगत को वैचित्र देखते हुए ईश्वर की द्वारा कहा तो मीनाक्ष कर्म ही बनाएगा जगत समकर्म देता है ईश्वर मानने की आवश्यकता क्या है उसको लेकर के बाहर बाहरी शास्त्र करवा अंतिम हो संतोष हो गया जहाँ ईश्वर को मानना पड़ेगा ऐसा अब ईश्वरवादी का शंका है जो नई आयिक आदि हैं वैशेषिक आदि हैं ईश्वर को मानते हैं किंतु तो वास्तविक जीव और ईश्वर को वास्तविक भेद मानते हैं औपाधिक भेद तो अद्वैतवादी भी मानते हैं व्यवहार दृष्टि में औपाधिक भेद है किंतु तो वास्तविक भेद नहीं है ये अद्वैतवादी का कथन होगा किंतु उनका है कि वास्तविक भेद है क्योंकि कल आपको यहां कहीं दिया था उनका अनुमान है जीवा ईश्वर विलक्षण भिन्ना विलक्षण क्यों तो भिन्न धर्म आक्रांतत्व विरुद्ध धर्मांतत्व और धर्मा तो सर्वशक्तिमान या अल्पशक्तिमान आदि बहुत सारी बातें हो गई है इसलिए जीव वास्तव में ईश्वर से भिन्न है ऐसा द्वैतवादियों का कहना है तो उसको लेकर के सिद्धांत का हम ऐसा जीव को ईश्वर से भिन्न नहीं मानते ना अनुर हम भिन्न नहीं मानते मन स्थिति के आधार पर जीव ईश्वर से भिन्न नहीं हो सकता किन्तु उस जीव को थोड़ा शुद्धिकरण करना पड़ेगा तब तो। अशुद्धि अवस्था में औपाधिक भेद है शरीर को लेकर बोलेगे तो औपाधिक भेद है हम मानते हैं तो जब तब तप्तमसी आदि के लक्षणात्मक विचार करने जाएंगे तो वहां भेद नहीं मिलता अभेद सिद्ध तो होता है भेद मिलने के लिए लक्षण भेदा हुआ कोई लक्षण भेद नहीं आएगा यही यहां पर ठीक आप से प्रश्न कर रहे थे जीवा तुम बुद्धियादि विशिष्टा सिद्धांत ने पूछा था तुम बोलते हो क्या जीव ईश्वर से भिन्न है करके बोल रहे जीव शब्द का अर्थ करो क्या है जीव क्या बुद्धि आदि इंद्रिय बुद्धि आदि समुदाय में अहम अहम करने वाला इसको जीव मानते हो बुद्धि आदि विशिष्ट और विशिष्ट होगा तो औपाधिक होगा बुद्धि आदि के कारण से वो जीवन तो दिख रहा ध्यान दे रहा है जीवा किम बुद्धिया विशेषा स्थिति प्रतिम्बा एक प्रश्न है धर्म गृह थे अनुमान में धर्मी बनाया पक्ष बनाया जीवा ईश्वर भिन्ना ऐसा अनुमान है तो अनुमान का पक्ष पूर्व आदि का अनुमान था ना जीवा ईश्वर भिन्न लक्ष्य धर्म का तत्व विरुद्ध धर्म का ऐसा है जीव क्या इसको तुमने पक्ष बनाया इस जीव को? बुद्धियादि विशिष्ट हो तो बुद्धियादि विशिष्ट को तो हम मानते ही है पहले से ही तुम भी उसी को मानोगे तो सिद्ध साधन होगा अनुमान से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है तो उपाधि विशिष्ट है बुद्धियादि विशिष्ट प्रतिबंध होगा औपाधि है उसको हम भिन्न मानते हैं तो वो तो सिद्ध साधन दोष लग जाएगा पहले से सिद्ध हो उसको आप सिद्ध करना चाहते हो तो दोष है जलताड़न के समान होगा जल को पीटने से क्या फायदा पहले से जब सिद्ध है तो सिद्ध करने की आवश्यकता क्या है आवश्यकता नहीं कहा अथवा किम बात दीर्घ मनुष्य आदि शर्ववा चाहिए शरीर को लेकर के शरीर रूपी उपाधि को लेकर ये शरीर विशिष्ट विशिष्ट माने शरीर विशिष्ट चे चेतन अवच्छेदक शरीर के घेरे में जितना चेतन पड़ा उसको जीव मानते हो ये पहले वाला प्रतिबिंब बा अब वाला अवच्छेदक ऐसा मानना चाहते हो बोलते इसमें भी हनुमान बैठे हैं पहले से ही शरीर विशिष्ट जो होगा वो औपाधिक होगा वो जीव सत्य लक्ष्यार्थ नहीं होगा ये इसका कोई सिद्ध साधन दोष देंगे इसका द्वितीय पक्ष में तृतीय पक्ष में कहते हैं कि किन बात तृतीय तृतीय ये दोनों से अतिरिक्त माने अब बुद्धि आदि से भी विशिष्ट नहीं है शरीर से भी थोड़े शरीर से भी विशिष्ट नहीं है ऐसा तृतीय पक्ष जब योगे विलक्षण भेद भिन्न विलक्षण है नहीं शरीरारि से विलक्षण है और निरुपाधिक भेद से विशिष्ट है निरुपाधित आत्मा से अलग भी है ऐसा मांगोगे तो आश्रय सिद्ध हेतु हो जाएगा क्योंकि निरुपाधिक भेद से भिन्न हो ही नहीं सकता निरुपाधिक काल में उस आत्मा से विलक्षण हो ही नहीं सकता आश्रय सिद्ध दोष मिल जाएगा असिद्ध दोष मिल जाएगा ये तो बोलना चाहेंगे आपके शीद साधन तो प्रथम पक्ष में सिद्ध साधन बोलना चाहते हैं कहते हैं क्योंकि यहां पर भाष्य में जो आएगा या प्रथम पक्ष जो आपको दिखना चाह रहा है उसके बाद आएगा प्रथम पक्ष यह अनुमान वाला कि तो पहला अपने सिद्धांत का निर्भर करना चाहते हैं ये टिप्पणी कार बोल रहे साहब उन्होंने कहा था सिद्ध स्वागत तो आई थी अत्र स्वाभिमतम स्वराज अभिन्नम जीवस्वरूपम दर्श है पहले तो अपने जो अभिमत है सिद्धांतों को अभिप्रेत है अपने से अभिन्न है जीवस्वरूप ये दिखाएंगे पहले उसके बाद प्रथम पक्ष में दोष देंगे द्वितीय पक्ष में दोष देंगे तृतीय पक्ष में दोष देंगे देना है ईश्वर कहा था न अनुलोकवा इत्यादि कहा था हम इस जीव को ईश्वर से भिन्न नहीं मानते हैं सिद्धांत ये बोल रहे हैं कैसे है तो कहा बुद्धिदि की अतिरिक्त विलक्षण आश्चर्य बुद्धियादि से अतिरिक्त भी हो बुद्धियादि विशिष्ट को तो हम भिन्न मानते हैं ठीक है कि तो बुद्धियादि से विलक्षण भी हो और ये अतिरिक्त भी हो ऐसा ईश्वर आप भिन्न लक्षण आत्मा बसंती ईश्वर से भिन्न आत्मा हो नहीं सकते हैं या तो बुद्धिदि विशिष्ट वाला भिन्न हो सकता है या शरीर विशिष्ट भिन्न हो सकता है प्रतिबिंब बाद में अंतर्गर में प्रतिबिंब निन्न हो सकता है ईश्वर शुद्ध है या अशुद्ध है अथवा अवच्छेद में शरीर विशिष्ट लेकर के जो अहम कर शरीर में लेकर के बोल रहा है वो झूठा हो सकता है मिथ्या हो सकता है क्योंकि इससे विलक्षण भी हो बुद्धियादि आदि से शरीर को विल बुद्धि आदि से अतिरिक्त भी हो और विलक्षण भी, भी हो माने परम ईश्वर से भिन्न भी हो ऐसा जीवात्मा नहीं है ईश्वरार्धन लक्षण आसमानों का ऐसा जीवात्मा नहीं है बुद्धि आदि विशिष्टा अपना शरीर विशिष्ट तो भिन्न है हम औपाधि भिन्द मानते हैं क्योंकि दोनों से अतिरिक्त हो और ईश्वर से भी भिन्न हो ऐसा नहीं मिलेगा तृतीय पक्ष नहीं होगा ये बोलना चाहेंगे एक एव ईश्वर से आत्मा संपूर्ण प्राण का आत्मा एक ही है एक ही है, एक है ऐसा एक एव ईश्वर से आत्मा सर्वभूतानुप्त है बंधन में आए ऐसा मानते हैं भाइय अब यहाँ प्रथम पक्ष देना जा रहे जो कहा था बुद्धियादि विशिष्ट प्रतिपूद या अपने सिद्धांत का प्रतिपादन हो गया अब को पूछ रहे थे तुम जीव किसको मानते बांधते हो बुद्धिदि विशिष्ट हो या शरीर आदि विशिष्ट हो या दोनों से अतिरिक्त और परमात्मा से भिन्न ये दोनों से अतिरिक्त करने के बाद परमात्मा से भिन्न सिद्ध नहीं होगा आश्चर्य सिद्ध दोष देने ये कहते हैं बाह्य बुद्धिदि से अतिरिक्त हो शरीर आदि विशिष्ट भी अतिरिक्त हो मैंने शुद्ध में जाना है वह बाह्य बुद्धियादि संतान समा संतान अहंकार मित्र प्रत्यय पर अनु लक्षण यह बाह्य पैसा है जीव चक्षुरा चक, चक्षुर चक्ष बुद्धिया समाहार संतान इंद्रिय और अंतकरण के समुदाय जो चलता है उसमें अहम अहम करने वाला ऐसे को औपाधिक भेद मानते ही है इसको एक आते पहले वाला बोले सिद्ध तो साधन दोष वाला बोला था उसी का जीवा अर्थ है रहे हैं बाह्यों में जीव है यह जीव है चक्षुर बुद्धिया समाहार संतान हाँ। तो चक्षु माने इंद्रियों को लेना इंद्रियों में हम करने वाला और बुद्धियादि समुदाय में जो संघार में अहंकार करने वाला इस प्रवाह में अहम अहंकार अहंकार और ममत्व मैं मेरा बोलने वाला ऐसा विपरीत प्रत्यय वाला वाले विपरीत बुद्धि अपना स्वरूप से भिन्न में बुद्धि कर रहा है कभी बुद्धि में जोड़ करके कभी मन में जोड़कर कभी इंद्रियों में जोड़ करके अहम करता है ऐसा विपरीत प्रत्यय प्रबंध अविच्छेद रक्षण विपरीत प्रत्येक का जो धारा है उसे विक्षेप नहीं होना है वह आत्मा को आत्मा नहीं समझता बुद्धि आदि आत्मा समझ कर चल रहा है तो ये तो हम भिन्न मानते ही सिद्ध साधन दोष दे रहा है इसमें पहला वाला पक्ष जो टीका में पूछा था वो आई है लक्षण नित्य शुद्ध बुद्ध विज्ञान आत्मा ईश्वर अंतर्गत मगर भीतर उसके अं, भीतर में अंतर्वात्मक रूप से परमात्मा है क्योंकि उसी का प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब में बिंब अनुगत होता है नित्य विज्ञान अभास नित्य विज्ञान स्व आत्मा के द्वारा अब प्रकाशित है वो अगर बिंबई में होगा तो प्रकृति को प्रकाशित नहीं हो सकता चित्त चैत्य विषय विषयी भाव वाला चित्तमान विषयी और चैत्यवान विषय माने ज्ञान और विषय के रूप में चलने वाला ऐसा बीज बीजी स्वभाव हो। बीज होता अविद्या और बीजी होगा शरीर आदि ऐसा स्वभाव होता कल्पित ये कल्पित है ये चक्षरादि में अहम करने वाला कल्पित है औपाधिक है इसको तो हम मानी बैठे भिन्न ही करके सिद्धांत बोलना चाहते हैं अनित्य विज्ञान अनित्य है विज्ञान जिसमें जिसमें विज्ञान पैदा होगा अनित्य विज्ञान अनित्य अनित अंत्यम विज्ञान जिसमें अनित विज्ञान बहुमी समास है जिसमें ऐसा होगा अनित विज्ञान वाला ईश्वर लक्षण विपरीत और ईश्वर लक्षण से विपरीत है ये बुद्धिदि अहम करने वाला ईश्वर से विपरीत है ने दे इसको ऐसा हम मानते भिन्न मानते बाह्य मान भिन्न मानते हैं औपाधिक रूप से भिन्न मानते हैं ये कहा अभिच्छेद संसार में व्यवहार तो है जब तक वो बुद्धियादि में काम चलता रहेगा विच्छेद नहीं होगा तब तक संसार व्यवहार होता है बंधन व्यवहार होता है और विच्छेदे से मोक्ष व्यवहार और बुद्धियादि के साथ जिस काल में हटाएगा उस काल में मोक्ष व्यवहार होता है माना वास्तव है तो बंध व्यवहार मोक्ष व्यवहार भी कल्पित नहीं वास्तविक नहीं एक हो गया ठीक है ये बाह्य शब्द से ले लेकर के टीका का जो प्रथम पक्ष वाला पूछा था कि अजीब बुद्धियादि प्रतिबिंब वाले भी जीव बोलते हो तो उसको तो हम मानते हैं सिद्ध साधन दोष लग जाए तो अच्छा। कहा था वो पक्ष ही है उसको हम मान बैठे हैं पहले से अच्छा टीका इसी के टीका है चित्तम ज्ञानम चित्त चैत्य विषय कहा ज्ञान और चैत्य बाय सुषय सुखादि विषय को चैत्य कहा अच्छा और बीजम अविद्यादि अहंकार आदि जितने इनके कारण से होता है इसमें में होता है अविद्या के कारण ये विद्या में कर जाता है तो बीज तो का लेना भाषण बीज कहा था बीज बीज स्वभाव तो बीज का था अविद्याधि और बीजी बाय शरीरम बीज वाले को बीजी बोलते हैं बीजम अश्य अस्थिति बीजी बीज वाला है मैंने अविद्या वाला है अविद्या का कार्य है जैसे हेतुमत् कार्य होता है हेतु और हेतु मत बोलते हैं ना हेतुम कार्य तो ऐसा हो जाता है यही है तब स्वभाव हो बीज अभी जी स्वभाव माना विशिष्ट से विशेषण तादात बुद्धि आदि में एकता करके बैठा है जो विशिष्ट होगा वो विशेषण के साथ में तादाद में होता है उसका ये बुद्धि आदि विशिष्ट है तो वो जो औपाधि गए तो ये भी औपाधि पड़ेगा जो विशिष्ट होगा विशेषण से आप में उसका एकता होती है तारात्मक होता है विशिष्ट से विशेषण तारात्म्य विशेषण वहां बुद्धियादि है बुद्धियादि विशिष्ट कौन है वो तो जीव को क्या बोलते हैं बुद्धियादि विशिष्ट तो विशिष्ट जो होता है विशेषण से हाथ में एकता कर जाता है बुद्धियादि के साथ एकता करके मैं देखने वाला सुनने वाला ज्ञानी ध्यान सब बोलता है ये तो ये तो हम इसको तो भिन्न मानते ही हम यही सिद्धांत बोलना चाह रहे हैं विशिष्ट से विशेषण तादात्म तब स्वभाव हो गया वही स्वभाव वाला मानी बुद्धियादी का स्वभाव धर्म वाला जो विशिष्ट होता है वो विशिष्ट विशेषण के साथ में तादात्मा होता है उसका यह विशिष्ट रूप से अविच्छेद जब तक विशिष्ट रूप है बुद्धियादि का अहंकार और ममता चलता रहेगा जब तक तब तक अविच्छेद होने पर तब प्रविष्ट अच्छी स्वरूप उसके जो बुद्धि आदि में प्रविष्ट हुआ चेतन स्वरूप है माने प्रतिबिंबित हुआ चेतन स्वरूप है उसका संसार व्यवहार संसार व्यवहार होगा तब तक इसका और यश जो विच्छेद है और विशिष्ट स्वरूप का जब विच्छेद होगा माने उसका विशेषण चला जाएगा उपाधि अड़ जाएगी जब विशिष्ट होगा माने जब कुंडली बोलते हैं कुंडल विशिष्ट को कुंडली दंड विशिष्ट को दंडी बोला जाता है यहां भी माने बुद्धियादि विशिष्ट को यहां पर ये बोला गया है तो चित्त स्वरूप से क्या व्यवहार होगा अविच्छेद होने पर संसार व्यवहार होगा और यश्य से विच्छेद बुद्धियादि का जो इस काल में विच्छेद होगा अलग हो जाएगा बुद्धियादि से ये उस काल प्रति प्रति प्रति का तो में प्रतिबिंब रूप से जो प्रतिबिंब स्वरूप है विच्छे आदि के विच्छेद होने पर बिंब सम्पत्तियां प्रतिबिंब उस काल में बिंब को ही प्राप्त होगा घर में पानी था पानी के काल से सूर्य दिख रहा था जब घर फोड़ देंगे पानी बिखर जाएगा वहां पर पानी पानी है उपाधि घर नहीं उपाधि पानी है तो पानी को हटा नहीं तो घर को फोड़ना पड़ेगा खाली करना पड़ेगा पानी खाली कर देंगे या घर फोड़ देंगे तो उस काल में वो जो प्रतिबिंब है क्या स्वरूप हो जाएगा वो बिंब स्वरूप भी होना और कोई गति नहीं है जाता भी नहीं दिखता भी नहीं वो बिंब के कारण से प्रतिबिंब दिख रहा था बिंब स्वरूप ही माना जाता है ठीक इसी प्रकार यहां भी ये भी आत्मस्वरूप शुद्ध आत्मस्वरूप हो जाता है बुद्धियादि हटने पर उपाधि हटने पर विशेषण हट जाए तो आत्मस्वरूप हो जाता है शुरू हो जाता है यही है ऐसी स्थिति में तो इसको तो उपदेश करना है मोक्ष व्यवहार हो जाता है जिन्ह प्राप्ति के कारण मोक्ष व्यवहार होता है बहुत ही सब कल्पिता को हाँ। जो बुद्धियादि में प्रतिबिंबित है वह कल्पिता है उसको हम पहले से मन भिन्न मान बैठे हैं कल्पिता पृथक अभ्युव वो पृथक ईश्वराय पृथक अभ्यवहित ईश्वर मैंने शुद्ध आत्मा है यहाँ उसे अलग स्वीकार किया जाता है इसलिए सिद्ध से अलग दोष लग जाएगा तुम्हारे अनुमान क्या था जीवा जीवाईश्वरार्थिना विरुद्ध धर्मांत आप यही है ना द्वैधवादी होगा अनुमान कई दिखाया है उन्होंने शक्ति भिन्न शक्ति है भिन्न ज्ञान है भिन्न प्रकार के बहुत सारे बताया था कई हेतु दिया उसने एक ही नहीं कई बनाया हेतु को शक्ति भिन्न है ज्ञान भिन्न है कर्म भिन्न है आदि आदि बताया हुआ है इसलिए भिन्न है कहा था कि ये इसको तो हम भिन्न मानते हैं इस तरह के बुद्धिदि में प्रतिबिंबित काल में भिन्न मानते हैं अथा सिद्ध सावरम इत्य प्रथम पक्षे सिद्ध सावरण बोला था टीका में वो सिद्ध सावरण अव्ञान लग गया ये ध्यान देना है भाष्य में दो पंक्ति भाष्य होने के बाद में बाइनस अक्षु से लेकर के प्रथम पक्ष आइए अगर द्वितीय कल्पे की सिद्ध सावरण तो द्वितीय कल्प दिखाएंगे क्या द्वितीय कल्प क्या था टीका शरीर विशिष्ट मैंने अवच्छेदक बाहर को लेकर के शरीर विषय तक बोलोगे उसको भी हम भेज नहीं मानते हैं औ शरीर होने के कारण ऐसे दिख रहा है शरीर न होता तो जीवन को नहीं दिखता नहीं दिखता, दिखता। द्वितीय कल्पे भी शिक्षार द्वितीय कल्प में भी पक्ष पे भी शिवसाह क्या है अन्यशासन अन्य एक पक्ष हो गया और दूसरा पक्ष लेना चाह हैं ये द्वितीय कल्प है भाष्य मृत प्रवय प्रत्यक्ष प्रध्वंस ये शरीर जो है ना कैसा है जैसे शरीर में मिट्टी लगाते हैं तो तुरंत सूखा तुरंत जल जाता है ठीक इसी प्रकार ये पैदा हुआ तुरंत पड़ने वाला प्रत्थेक्षा है प्रत्यक्ष है प्रध्वंस इसे स्वभाव है किसका शरीर का जिसे विशिष्ट हो करके उसको हम जीव मान रहे हैं औपाधिक है वो एक अन्यस्त मैंने दिव्य पक्ष वाला जो माना है मान अवच्छेद पाद को लेकर कहा गया ये जब तक शरीर के साथ एकता है तब तक हम उसको भिन्न मानते हैं ईश्वर से शरीर के साथ एकता हटने हाँ के बाद में वो भगवान ही आत्मा ही यही मानते हैं हम एक अन्य द्वितीय पक्ष वाला जो होगा मृत प्रणय होगा जैसे मिट्टी लगाते हैं कोई शरीर में तो मिट्टी लगाएंगे तो थोड़ी देर में झड जम करते हूँ वैसे ये भी आत्मा में लेप है क्या है आत्मा में लेप चला हुआ है जैसे मिट्टी लग जाती है शरीर में उसी प्रकार आत्मा में आरोपी लगा हुआ है शरीर तो वृत प्रेप वक़्त वित्तीय के लेप के समान प्रत्यक्ष प्रतंश प्रत्यक्ष है इसका नाश होना ना देखा हुआ है जो जा रहे ठटरी जा रहे है। देख रहे है। प्रत्यक्ष प्रत्युंशाय देव पितृ मनुष्य आगे शरीर वाला लेकर के शरीर विशिष्ट को लेकर क्योंकि वो देवता बोला जा रहा है किसी को मनुष्य किसी पितृ इत्यादि बोला जाता है ऐसा भूत विशेष समाहार पंचभूत का समाहार है पांच तो बूथों का पृथ्वी जल वायु जल ये जल तेज वायु आकाश का समुदाय है ये है ये तो ये यही है कि ये सिद्ध साधन दोष इसको हम जीव मानते नहीं हैं क्योंकि ये तो औपाधिक है औपाधिक आल में भिन्न मान बैठे हुए हैं इसको हम अद्वैत थोड़ी मानते हैं इस काल ये सिद्धांत बोल रहे हैं तो यहां भी सिद्ध सावधान दोष लगेगा क्योंकि जीव जीव को तो भिन्न मानने जा रहे हो और मान के द्वारा हम पहले से मान बैठे हैं शरीर विष्णु तो हम थोड़ी वो शुद्ध आत्मा मानते हैं अच्छा नौ प्रकाश चतुर्था बैठे दो पक्ष होंगे अब चौथा नहीं है बोलते तृतीय पक्ष है ही नहीं तृतीय पक्ष न चतुर्थ बोलने के बाद में आएगा ध्यान देना हार से क्योंकि ये पंक्ति को पहले वो पढ़ने के बाद पढ़ना चाहिए जैसे कभी कभी क्या, क्या होता है लिखते समय क्या होता है अग्निहोत्रम क्यों होती एवागुम पचती ऐसा शब्दा है वेद में अग्निहोत्रम क्यों होती एवागुम पचती पूर्वा पर भाव क्या है वहां पहले क्या होना चाहिए पहले अग्निहोत्र होना चाहिए जैसा शब्द आया अग्निहोत्रम जो होती एवागुम पचती शब्द ऐसा है पहले अग्निहोत्र होना चाहिए बाद में एवाबू हलुआ एक प्रकार हलुआ समझो ऊपकाना है वो यवाबू को अग्निहोत्र में आहूति देनी है क्यों शब्द आया हुआ है अग्निहोत्र बचती बाब अग्निहोत्री और जब आबु बचती वहां पर क्या करते अर्थ को देख करके उल्टा करके अर्थ लेते हैं यहां भी न पुनः चतुर्था आया हुआ है दो पक्ष हुआ है उधर तीसरा पक्ष था शरीर आदि से विलक्षण हो ईश्वर से भी भिन्न हो ऐसा आत्मा नहीं मिलेगा आश्रय से दोष लगाना है जैसे गगा अरविंदम सुरभि अरविंद आत्मा लगते हैं आश्रय से तो दोष लगता है यद तो तो ये इसको बाद में पढ़ना चाहिए पहले पढ़ना चाहिए बुद्धिदि कल्पितात्मा इत्यादि को पहले पढ़ना चाहिए वो है तृतीय पक्ष आगे है इसमें तो ये कहते हैं यहां नतुर्थ तो करके पहले मान चतुर्थ पक्ष तो है तीन ही पक्ष हो सकते हैं जीव सदस्य लेने वाला क्या हो सकता है या तो बुद्धि आदि विशिष्ट या शरीर विशिष्ट या ये शरीर बुद्धि आदि से विभिन्न हो ईश्वर से विभिन्न हो तीसरा कल्प है क्यों ये मिलने वाला है शरीरादि आदि से विशिष्ट होने बाद ईश्वर से भिन्न हो ही नहीं सकेगा आश्चर्य से तो दोष हो जाए ये बोलना चाह रहा न पुनः तत्थो अन्यो ये चौथा तो है ही नहीं दूसरा तृतीय कल्प बाद में आने वाला है भिन्न लक्षण ईश्वर मजबूर हैं ईश्वर से भिन्न लक्षण वाला चौथा कल्प तो संभव नहीं है ये तीन में से कोई एक होना चाहिए किंतु तो तीसरा कल्प भी ईश्वर से भिन्न हो नहीं सकेगा ही नहीं टिप्पणी बोलते हैं असत्वा तुरय कल्प से विषय होती रही न होने से तूरीय कल्प से विषय वह था वहां चतुर्थ बोला था तुरीय बोलते हैं चतुरश्यू अध्यक्ष लोपस्त बार दिख गए चतुर शब्द से एक होगा छ प्रत्यय और एक प्रते। प्रते और होगा एक प्रत्यय दो प्रत्यय होते हैं और आदि अक्षर का लोप होगा माने चतुर शब्द का जो आदि अक्षर होगा उसका लोप भी होगा तो उसका क्या बचेगा चतुर्वे छ करेंगे तो छो तो हो जाएगा बन जाएगा तुर चतुर्थ जिसको बोला जाता है माने चौथे को पूरा करने वाले को चतुर्थ बोलते हैं दस्य पूर्ण है डट डट होता है। तो चतुर्थ सदस्य डट भी होगा डट होकर के चतुर्थ बनेगा का थोक का आगम हो जाता है सड़प कतिपय चतुरा सूत्र है जब ये पक्ष नहीं तो चतुर छो अध्यक्ष भारतीय है चतुर्थ सदस्य जब डग तो होगा ही चतुर्थ बनेगा ड आग हो जाता है किसको डी तो आगे डर का आकार रहेगा चतुर्थ बनेगा वो तो ठीक है बाकी इधर चतुर्थ से छ और यथ तो दो प्रत्यय और होते हैं तो छत करेंगे तो छ को ये होता है किस क्या सूत्र है पता है आये ईडी अपना कश्य आदि काम सूत्र है तो हो गया बन जाएगा पुर तुर अक्षरगम लोग हो जाएगा सद हो जाएगा बनेगा पुर आगे पर्याद। पर्याद या तुरीया तो? ये। पर येंगे तो आदि अक्षर लोग करो पुर आगे या तुरय तूर्य भी होता है तुरीय भी होता है चतुर्थ भी होता है चौथा चार नहीं चार को तो चपरा बोलेंगे चार को पूरा करने वाला एक व्यक्ति होगा चतुर्थ चतवारा और चतुर्थ में इतना भेद होगा चतवार उन्होंने चार और चतुर्थ मैं एक तीन पहले से हैं एक आने पर चार हो जाता है उसको कहेंगे चतुर्थ तत्पूर्ण इसके अधिकार में तो ये वहां पर वह पुनः चतुर्थ कहा था भाष्य में उसका अर्थकंटी पड़ेगा और सत्वा पूर्व से कर्म से निषेध होती माना चौथा काल तो हो ही नहीं सकता ये तीन विकल्पों को छोड़ करके चौथा विकल्प हो ही नहीं सकता इसलिए असत्व होगा चौथा कल्प तो संभव ही नहीं है असत्वा पूरी कल्प से निषेध होती है इसलिए तूर्य कल्प में चतुर्थ कल्प का निषेध करने जा रहे हैं भाष्य में कहा न पुनर् इत्यादि बुद्धियादी इत्यादि न पुनर इत्यादि तो भाष्य कहा कि बुद्धियादी इत्यादि तृतीय उक्ति अनंतरम योजना तृतीय पक्ष बाद में है विध्याधि शब्द से भाषण शुरू करेंगे कहां से शुरू करेंगे विद्याधि शब्द से शुरू होने वाला भाषण तृतीय कल का उसके बाद न पुनः चतुर्थ बोला माने अर्थ को देखते हुए शब्दों को आगे पीछे करना जैसे अग्निहोत्र जो होती है बाहरों में पहले एबागो को पकाना और बाद में अग्निहोत्र को हवन करना होता है ठीक इसी प्रकार अर्थ करना यह बोला क्योंकि संस्कृत में इतना छूट है लिखने में कहीं भी लिख सकते हैं तो तो श्रोता को अन्वय संबंध बनाना पड़ता है यह श्रोता के ऊपर है शक्तिवृत्ति के आधार पर अन्वयता का संबंध बनाना चाहता काम है श्रोता का है संस्कृत में छोटा है बोलने के लिए ये कहा न इत्यादि कहा बुद्धियादि इत्यादि तृतीय मुक्ति अनंतरम योजना यह न इत्यादि वो कहां कहना चाहिए बुद्धियादि भाष्य के पश्चात इसको बोलना चाहिए तब लग जाएगा जाना जो दो पक्ष ही युवा है और न पुनर् कहां से अन्वय होगा संबंध नहीं बन पाएगा तो तृतीय पक्ष आगे आने वाला है इसलिए उसके बाद में इसको पढ़ना चाहिए ये यह कैरेंटिप्पणी का अच्छा तो लग चतुर्थ हो यो चतुर्थ अन्य है नहीं भिन्न लक्षण मानी ईश्वरार्थ भिन्न लक्षण शरीर आदि से अलग हो और ईश्वर से भी भिन्न हो ऐसा तो है कहा तृतीय कल्प बताते हैं बुद्धाधिकल्पितात्मा व्यक्ति का बुद्धियादि जो कल्पित आत्मा है बुद्धि विशिष्ट भी कल्पित आत्मा है शरीर विशिष्ट भी कल्पित आत्मा है जो पक्ष हो चुका है इससे अतिरिक्त अभिप्राय करोगे जिसको जीव बोलना चाहते हो शरीर विशिष्ट भी नहीं है और बुद्धियादि इंद्रिय समुदाय मान सूक्ष्म शरीर विशिष्ट भी नहीं है थोड़ा शरीर विशिष्टा भी नहीं है उसको जीव कहना यदि चाहते हो जीवा ईश्वर भिन्ना वृद्ध धर्माक्रांत ऐसे तो करके पक्ष जो जीव बना रखे हो अगर उसको बनाना चाहते हो तो का व्यतिरिक बुद्धियादि तो से अतिरिक्त को अगर ईश्वर का तो जीव बोलना चाहते हो तो, तो लक्षण भेदाथ भी आश्रय से हेतु तो तुमने लक्षण भेदार हेतु दिया हुआ है जीवाईश्वरार्थिन्ना लक्षण भेदार लक्षणभेद हेतु आश्रय से ग्रसित होने वाला है क्योंकि पक्ष क्या है अनुमान का जीवान तो तो ही नहीं रहेगा उसका आलम जैसे गगनार विंदम सुरभि बोलोगे तो गगनार विंद सुरभित्व का जो तो साध्य है उसका पक्ष अप्रसिद्ध है आश्रय नहीं है जहां सिद्ध करना उथ, कोई नहीं है पर्वती रहो तो अग्नि की सिद्धि कहां करेंगे आश्रय सिद्ध पक्ष अप्रसिद्ध को बोलते हैं आश्चर्य तो यहां भी ऐसा जीव प्रसिद्ध नहीं है अप्रसिद्ध जैसे गगन गगनारविंदा प्रसिद्ध है पक्ष जहाँ सूरभित्व तो सिद्ध करना चाहते हो आश्रय सिद्ध तो व्यक्तित्व सिद्ध में आ जाएगा क्या है आश्रय सिद्ध तो असिद्ध में आ जाएगा पंचायत तो आवास ठीक इसी प्रकार ही हम समझे ये कह रहे हैं बुद्धियादि भिंदी का अभिप्राय तू माने बुद्धियादि विशिष्ट को मानते हो तो सिद्धसा हम उसको भिन्न मानी बैठे हैं तुम भी वही भिन्न मानना चाह रहे और हो और शरीर विशिष्टता को मानते हो तब भी सिद्धसा संतोष है क्यों उसको हम पहले से मान बैठे हैं शरीर पिष्ट तो हम थोड़ी तत्व नशी के द्वारा बोलते हैं फूल शरीर पिष्ट या उस काल में तत्व नशी नहीं होता और बुद्धिदि विशिष्ट गुरु तत्वोनशी बाकी कृष्ण नहीं होती इनसे अतिरिक्त करने के बाद मैंने लक्ष्यार्थना एक एक करते बाकी अर्थ में नहीं होता ये कहने से आ रहे हैं और ये दो शरीरों से शरीर सूक्ष्म शरीर से अतिरिक्त करने के पश्चात इसके तादाद में हटाने के बाद में उपाधि को हटा करके जो बोलोगे जीव भिन्न भिन्न नहीं कर क्योंकि वहां पर हेतु आश्चर्य से लग जाएगा लक्षण लक्षणभेद रहेगा ही नहीं जो परमात्मा का लक्षण है वही इसका लक्षण हो जाएगा उसका भिन्न लक्षण मिलेगा नहीं तो आश्चर्य से हेतु लग जाएगा हेतु है ऐसे दोष आ जाएगा क्योंकि कहते हैं ईश्वरार अन्य से आत्मा सत्य ईश्वर से भिन्न ऐसी आत्मा है ही नहीं मान तीन ही आत्मा हो सकते हैं या तो शरीर विशिष्ट आत्मा या बुद्धादि सूक्ष्म शरीर विशिष्ट आत्मा या शुद्ध और दोनों से अतिरिक्त काल में तो शुद्ध आत्मा होगा वैसे अतिरिक्त कोई जीव है ही नहीं कहा ईश्वर अन्य ईश्वर से भिन्न आत्मो असत्वात ऐसे ही आत्मा ना जीवात्मा है ही नहीं कहा टिप्पणी एक नंबर के चौदह है ईश्वर इत्यादि अच्छा आगे गुरुपक्षिका है ईश्वरार अन्य से आत्मा असत्वात्थ ईश्वर से विरुद्ध लक्षण आयु कम विधि से अब पूर्वादि शंका करेंगे महाराज जब ईश्वर से भिन्न आत्मा नहीं है बुद्धि आदि से अलग करने पर शरीर से अलग करने पर ईश्वर रुखी होता है तब तो जो सुख दुख आदि होगा किसको होगा ईश्वर को ही होगा फिर जब भिन्न नहीं है सुख दुख आदि की व्यवस्था नहीं बनेगी ईश्वरी सुखी ईश्वरी दुखी ये सिद्ध होगा क्योंकि ईश्वर से भिन्न आत्मा है ही नहीं तो शंका है ईश्वर और अन्य से आत्मा सत्वा ईश्वर से भिन्न आत्मा के अभाव होने से क्योंकि आपने अभाव दिखाया जब दोनों शरीरों से अतिरिक्त कार्वर से आत्मा भिन्न नहीं होता कहा ऐसे होने से ईश्वर चय विरुद्ध लक्षण विरुद्ध लक्षण को कहना ठीक नहीं होगा ईश्वर में विरुद्ध लक्षण आ, आ शुकत जाएगा क्या है जाएगा सुख दुखादि ऐसे संग्रह व्याख्या आगे उसी की व्याख्या सुखद सुख दुखादी विरुद्ध लक्षण क्या है अल्पज्ञपत्व और सर्वज्ञत्व आदि जो हमने बताया था विरुद्ध लक्षण को बताया था सर्वशक्तिमत्व और अल्पशक्तिमत्व आदि जो विरुद्ध लक्षण बताया वो घटना तो पड़ेगा ना कहीं ना कहीं तो वो ईश्वर से अगर अभिन्न है तो फिर कैसे घटाएंगे उसको ये ईश्वर में घटाना पड़ेगा दोनों में ऐसा हो जाता है कभी वो अल्पशक्ति वाला होगा कभी सर्वशक्ति वाला होगा ये मानना पड़ेगा ये दोष आएगा ये कहा ईश्वर से वो विरुद्ध लक्षण अयुक्तम ईश्वर को से अभिन्न मानने पर वो जो विरुद्ध लक्षण जो है सर्वशक्ति मल्प आदि जो हमने बताया हुआ है धर्म विरुद्ध धर्म ये ईश्वर में बोलना ठीक नहीं है एक ही धर्म होने चाहिए ईश्वर में दो दो धर्म कैसे होगा अयुक्तमे संग्रवा के उसी की व्याख्या और सुखादी होगा सर और सुखादी के संबंध भी ईश्वर में कोई मानते नहीं किन्तु मानना पड़ेगा सुख दुख तो हो ही रहा है तो जीव अगर ईश्वर से अभिन्न है तो ईश्वर भी शुभ होगा ये भी एक आपत्ति है हाँ विराम है विराम नहीं होना चाहिए था टिप्पणी के आधार पर विराम नहीं होना चाहिए ये पूर्व की बात कह रहा है टिप्पणी जैसे लिख रहे हैं जो चौदह था आपने प्रश्न करता पूछ रहा है टी वाले ईश्वर ईश्वरार्ध है ना यहाँ काश्वर से नहीं है ईश्वरार्ध इत्यादि पंचम तक प्रतीक पंचमंत है तो टिप्पणी के आधार से वो विराम हटना चाहिए क्योंकि ईश्वर से वो तो ष्ठ है विराम हटना चाहिए टिप्पणी के आधार अच्छा तो इन्ता करने के बाद में सिद्धांत यह करना ना बोलेंगे न सुखवादी योग तो भी नहीं होगा विरुद्ध धर्म से आक्रांत भी नहीं होगा इस ऐसा क्यों विरुद्ध धर्म से आक्रांत वाला जब ये पूरे शरीर में सूक्ष्म शरीर में अभिमान करता है वो हो जाएगा ये दोनों से अतिरिक्त जो लक्ष्यार्थन जब ले जाओगे दोनों से अतिरिक्त करोगे उसका विरुद्ध धर्मक्रांत तो रहेगा ही नहीं ये सिद्ध करना चाह रहे हैं हमारे बाक्यार्थ की बात नहीं कर रहे हैं लक्ष्यार्थन ऐसा होगा सिद्धांत और पूर्व पक्ष का प्रश्न बाक्यार्थ को लेकर के है शरीर विशिष्ट या सूक्ष्म शरीर विशिष्ट को जीव ऐसा मान उसको अनुमान ही वहां धर्मांत तो है अल्प और होगा तो बुद्धि विशिष्ट अवस्था में या शरीर विशिष्ट अवस्था में ये दोनों से अतिरिक्त होने पर लक्षण भेदा भाव आदि लक्षण भेद नहीं आएगा लक्षण भेद का अभाव रहेगा यह सिद्धांत का कारण है लक्ष्य ये बोलना चाहते हैं ठीक है तृतीय कल बुद्धियादि कल्पित एक विशिष्ट आत्मा ये विशिष्ट आत्मा था बुद्धियादि विशिष्ट बुद्धियादि जो बुद्धियादि के माध्यम से कल्पित जो विशिष्ट आत्मा है चाहे बुद्धियादि विशिष्ट हो चाहे थोड़ शरीर विशिष्ट हो ये विशिष्ट आत्मा व्यतिरिक अतिरिक्त रूप से अन्य पक्ष पहले हो चुका है तृतीय कल्प में ये दोनों से अतिरिक्त रूप से निरुपाधि का स्वरूप विपरा उस काल में क्या मानना पड़ेगा जिसको जीव माना जा रहा था क्या मानना पड़ेगा निरुपाधिक स्वरूप पाना पड़ेगा उपाधि नहीं है उस काल में दोनों से अतिरिक्त जब होगा तो उस काल में निरुपाधिक स्वरूप होगा तो निरुपाध स्वरूप का आएगा पक्षी करेगा अगर पक्ष करोगे कि जीव का अर्थ निरुपाधिक अवस्था ऐसा पक्ष करोगे जीवा हाँ ईश्वराज विलक्षण है वृद्ध धर्माक्रांत तत्व आप वहाँ हो से तो दोष लग जाएगा यदि पक्ष वो होगा तुम्हारा शरीर विशिष्ट पक्ष होगा तो विरुद्ध धर्माक्रांत है बुद्धियादि विशिष्ट पक्ष होगा जीव शब्द से विरुद्ध वृद्ध तो रहेगा किंतु ये दोनों से अतिरिक्त अवस्था में विरुद्ध वृद्ध तो नहीं हो पाएगा द्रुपाधिक अवस्था को लेकर के पक्ष बनाओगे जीव माने द्रुपाधिक उपाधि रहित अवस्था वृद्ध तो धर्म का अंत तो नहीं रहेगा ही कहते हैं तृतीय विकल्प बुद्धियादि कल्पित विशिष्ट आत्म तृतीय कल्प ये बुद्धियादि विशिष्ट से अतिरिक्त मानना है व्यक्ति अतिरिक्त रूप से आत्मा को स्वीकार करोगे पर निर्पाधिक स्वरूप अभिप्राय निर्पाधिक स्वरूप भी कहना होगा उसको वहां पे जीव बोलना ही नहीं बनेगा इसलिए तो पक्षी करने पक्ष करने पर अनुमान का पक्ष जीवा ईश्वर विलक्षण विरुद्ध धर्म आत्मा तत्व अभी बोलना चाहोगे तुम हेतु आश्रय सिद्ध आश्रय सिद्ध हो जाएगा तुम्हारे हेतु माना यहां पर जीव शब्द रहेगा ही नहीं जीव बनेगा ही नहीं बहुत अब शुद्ध आपने हो जाएगा यह कहा तादृश आश्रय से महा कद इस प्रकार के वहीं आश्रय जीव रह जाए जहां की आप विरुद्ध धर्माक्रांतत्व तो हेतु को रख सको हाँ। जिसे परमात्मा से विलक्षण कर सको ऐसा आश्रय जीव रहेगा ही देखा जीवक को तो बुद्धि आदि के कारण से है बुद्धि आदि से अतिरिक्त कर्म पर को नहीं वहां तो तीनों पक्ष नहीं दो में सिद्धसारण दोष है तृतीय पक्ष में आश्रय सिद्ध दोष है इसलिए अनुमान तुम्हारा ठीक नहीं है क्या अनुमान है तुम्हारा जीवा ईश्वरार्थ भिन्न विलुप्त धर्मक्रम तत्वादी इत्यादि है वो कल है ईश्वरार अन्य आत्मा नास्ती इति बदता और यहां पर पूर्वादी शंका करेगा आप कहते हैं ईश्वर से भिन्न आत्मा नहीं, नहीं क्या आत्मा है यही ना यह आत्मा ईश्वरी है ईश्वर से भिन्न नहीं है आपका मत यही है अद्वैत मत यही है तो ईश्वरार्थ अन्य आत्मा नास्ती इति बदता टिप्पणी है शोध्यम विपणु ईश्वरादि इत्यादि तो प्रश्न है उसके व्याख्या करना है इसके लिए कहा तो अन्य आत्मा नास्ती ऐसे बोलने वाले जो सिद्धांत बता है बताता सिद्धांत ना सर्वोपाधि सर्वोपाधि ईश्वर आत्मा एक उत्तम उनके लिए होगा सारे उपाधि में रहने वाला आत्मा ईश्वरीय है ये सिद्ध होगा क्योंकि ईश्वर से बेहतर कोई आत्मा नहीं है उपाधि में जो आत्मा है शरीर आदि में वो ईश्वरी है यह मानना पड़ेगा उनको देराम को कदाच बद्धत्व मुक्तत्वादी दि विरुद्ध धर्मपुर सुखर उठादी व्यवस्था असंग से विरुद्ध प्रसज इस काल में क्या होगा तो असंग आत्मा माना गया है असंगो नहीं सज्जते इत्यादि असंग पुरुषा असंग आत्मा में विरुद्ध धर्म आ जाएगा क्या आ जाएगा वही आत्मा में बद्धत्व मुक्तत्वादी विरुद्ध धर्म है बंधन भी उसी को मानना मुक्त भी उसी को मानना है किसको उस आत्मा को विरुद्ध धर्म है लेकिन ईश्वर से भिन्न आत्मा नहीं है तो ये उपाधि में जो आत्मा है वो ईश्वरी है शुद्ध आत्मा ही है ईश्वर से लगा शुद्ध आत्मा तो भगवत तो बुद्ध तो विरुद्ध धर्म तो और सुख दुखादि और सुख दुखादि का संबंध भी कोई आत्मा का होगा किस होगा ईश्वर नहीं होगा उससे भिन्न तो आत्मा है नहीं आपके हम असंघ से विरुद्ध प्रसाय असंग आत्मा को ये सारे धर्म जोड़ लादना विरुद्ध होगा इस सिद्धांत के ऊपर आक्षेप है कुलवाएंगे प्रसिद्ध यद्य तो वास्तव असंसारित्व कल्पित एक प्रश्न आने पर उत्तर देते हैं गुरुवारी का ऐसा प्रश्न आ सकता है हमारे ऊपर तो उत्तर देते है वास्तव असंसारित वास्तव में संसारी नहीं है और कल्पित रूप से संसारी में यानी बुद्धिदि विशिष्ट कल्पित होता है वो संसारी है सुख दुखा भी योग भी होगा सब ढल जाएगा और उधर असंधत्व भी बना रहेगा निपाधिक रूप में ठीक है ये सिद्धार्थ बोलते हैं वास्तव असंसारित्व वास्तव में असंसारिता है इसमें संसारित्व नहीं है कल्पित न न, न, कल्पित न संसारित्व न कल्पित संसारित्व के द्वारा वास्तविक असंसारित्व को कुछ बिगाड़ नहीं सकता मरुभूमि में जल की कल्पना कर दिया तो मरुभूमि घिरी हो पाएगी क्या अपनी कल्पना से ठीक प्रकार शुद्ध आत्मा में इस जीव की कल्पना कर दी बुद्धिदि के कारण तो क्या बिगाड़ेगा शुद्ध आत्मा को शुद्ध ही रहेगा सुखादि का योग संबंध नहीं वहां ये कहना चाहते हैं वास्तव में सिद्धांत का कहना है वास्तव में संसारिता है इसमें और कल्पित्व कल्पित तो संसारित्व ना न विरोध रहते वास्तव और संसार विरोध नहीं आता है कल्पित संसारि के द्वारा इसी दर्शन को भी दिखाना चाहते हैं सिद्धांत ऐसे ऐसे अंतकर आदि विकार से हो रहे हैं जिस जिस अंतकरण में विकार उत्पन्न होगा सुख उत्पन्न होगा सुख दुवार आत्मा में उत्पन्न नहीं होता वो नैया एक पागल है जो आत्मा में उत्पन्न होना मानते हैं असंग में सुख सुख पैदा होगा धर्मा धर्माधर्म पैदा होगा असंग श्रीति बोल रहे असंग ही अयम पुरुषा उसमें नहीं धर्माधर्मा ही उन्होंने कितना माना है चौदह गुण माना हुआ है जीवात्मा एक दो थोड़ी है चौदह गुण मान रखा है और इतने लाभ रखे अपने कल्पना के आधार पर स्थिति अच्छा यश्य अंतकरणादि विकार है जिस जिस अंतकर्ण के विकार है शुभ दुखादि अंतकरण के विकार ये अंतकरण अलग है ये, ये प्रत्येक में अंतकरण अलग है इसलिए एक सुखी होता है एक दुखी होता है आत्मा के धर्म नहीं शुभ दुख के कारण से ऐसे कोई रो रहा है कारण कोई को आनंद ले रहा है क्यों अंतकर्ण भिन्न भिन्न है ये कह रहे अंतकर्मादि विकार से जैसे अंतकर्मादि के विकार से विकार कौन है सुख दुखान उदयारे सुख दुखादि के उदय होने से उदय होने के कारण सन्निधि मात्रेरा आत्मानिवितम उदय होने मात्र उद से आत्मानिवृत्त बन जाता है जैसे चुंबक लोहे के क्रिया के लिए निवित बन जाता है कुछ करता नहीं है असंगही हाँ। रहेगा वो ठीक इसी प्रकार में जो सुख दुखादि उत्पन्न होते उस काल में आत्मा निवित बन जाता है एक कारण से तस्त लोग धर्मों का पैदा हो रहे कहाँ अंतकरण में सुख दुखादि धर्म पैदा हो रहे हैं उन उन धर्मों का लोग ही अहंकाराधि जो लोग हैं लोग सब अंकाराधि के द्वारा आत्मा में थोपा गया आरोप किया गया सुख की दुखी लोक अहंकाराधि भी लोक शब्द का था अहंकाराधी एक टिप्पणी में बताएंगे पांच नंबर टिप्पणी है लोक अहंकाराध्य समानाधिकारण तृतीया ये जो तृतीया है वो समानाधि जो लोग वही है वही अहंकारादी है लोक लोकम भूरादि लोग नहीं लेना यहां लोक अहंकारादि भी समानाधिकरण तृतीय समान विभक्ति है विशेषण विशेष विश्यush भाव है लोक शब्द का था समानना अहंकाराधी यही है यहाँ अहंकारादि विपरीत रूप से अध्यारोप विपरीत अहंकार आदि के कारण क्या हो गया उसका धर्म यहां आरोप हो गया जिसका धर्म है वो सुख दुखा भी अंतकरण था आरोप जहां होता है ऐसे आरोपी दर्म दर्म आत्मा ऐसे आरोपित धर्म के द्वारा आत्मा दूषित नहीं होगा सुखी दुखी नहीं हो सकता नहीं आयोग ने आरोप को नहीं समझा इसलिए आत्मा ही सुखी दुखी होता है मानने लगे और अपने को भेद मानने वाले भेद को प्रामणिक मान के चलने वाले मानते हैं और असौभव अयम पुरुष है इसमें ख्याल ही नहीं होगा असंगो ही अयो तो पुरुषा असंगो नहीं सकते नैया एक बैशे को ख्याल ही नहीं वो अंतकरण के धर्म आत्मा में भास रहा है जैसे जल हिलता है तो पृथ्वी पर हिलता सा लगता है ठीक इस प्रकार धर्म है अंतकरण का और वो आत्मा निमित्त बना हुआ उसका। है उसका बनने के कारण से वहां देखता है प्रतिभाष होता है वो प्रतीति को अपमान करके आत्मा सुखी दुखी है सुख दुखादि गुण किसको मानते हैं मानते हैं यह अत्यारोपणार्थ लोग विपरीत विपरीत रूप से अद्यारोप विपरीत तो रूप कहां का कहां आरोप कर रहे हैं सुखु दुका भी पैदा होते हैं हम में और वो धर्म आत्मा आरोप करने के कारण से आत्मा संसारी आत्मा संसारी माना गया वास्तव में संसारी आत्मा नहीं है थोपा गया उसका, है उसका आरोप ही है जैसे मरुभूमि में जल की कल्पना कर दी मरुभूमि गिली थोड़ी होगी आत्मा में संसारित्व पर कल्पना से आत्मा कुछ भी दूषित नहीं होता रज्जु में सर्व की कल्पना करने से रज्जु में जहर चलेगा क्या नहीं चल सकता जहर सर्व ही नहीं जहर जहां चढ़ना कल्पित वस्तु से कुछ पूछना मनुष्य में सिंह की कल्पना करने के तो मनुष्य सिंह वाला हो जाएगा क्या मनुष्य अयम श्री गांव ये सिंह वाला कल्पना कर दी हो जाएगा कल्पना से दूषित नहीं होता अधिकरण दूषित नहीं होता एक है। इसलिए कहते ना कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता सुख दुखा भी हो आत्मा में होता पूर्व आदमी कहा था ईश्वर से वह विरुद्ध धर्म लक्षण आयुक्त ये बोला था क्योंकि अगर जीवात्मा से ईश्वर एक ही है ईश्वर से फिर जीवात्मा नहीं है बुद्धिदि विशेष अलग करने पर नहीं है तीसरा पक्ष नहीं हो सकता है तो ईश्वर में सुख तुका धर्म तीसरा आएगा विरुद्ध लक्षण आएगा ये जो कहा था ये हो नहीं सकता सिद्धांत हो जाएगा समाधान भाष्य घुट वास्तव समाधान भाष्य है पूर्वाज ने कहा था कि एक ही नहीं विरुद्ध धर्म के आक्रांत ईश्वरीय हो जाएगा ये तो अनिष्ट होगा कहा था वो वास्तविक समाधान भाष्य क्या है तो कहा वास्तव का समाधान ने कहा वास्तव ये टीका बा, में ठिकाना है उस भाष्य के आविष्कार कर रहे भक्ति राष्ट्र समाधान भाष्य के करते कहते स्पष्टीकरण का वास्तव इत्यादि किता संसारित्व कल्पित न संसारित्व न, न, न, न, था। न, न, न, न कल सर्तत्व वास्तव रजुत्व इव रजु करिए आपने सर्तत्व की कल्पना कर दी किसी कल्पना सर्प की कल्पना नहीं होती है वास्तविक वहां सर्पत्व की कल्पना कर से सर्प माना जाता है सर्पत्व तो विशिष्ट सर्प होता है तो सर्प की कल्पना नहीं मारिए बोलना पड़ता है सरपत्व तो की कल्पना जब तो सर्व रज्जु में सर्पत्व तो दिखेगा रज्जु तो गायब हो जाएगा सर्पत्व दिखेगा तो रज्जु सर्प तो रूप में दिखती है अगर रज्जु तो दिखे तो सर्प नहीं बोलते आप सर्पत्व दिखाई पड़ रहा है ठीक है कहते हैं कल्पित व सर्पत्व ना वास्तव रजुत्व विवाह वास्तव न विरुद्ध थे आपने रज्जु में सर्प की कल्पना कर दी सर्पत्व की कल्पना कर दी किंतु तो उसे वास्तव में रजुत्व कुछ बिगड़ता नहीं वो रज्जु ही रहेगा रज्जुत्व ही हो। नहीं रहता ठीक इसी प्रकार कल्पित कर्तृत्वादी सुख दुखादि के कारण जीवत्व के कारण वास्तु का संसारित्व बाधित नहीं होता अच्छा चार नंबर अंतकरण विकार में कहा था अंतकर सुखादि जो भी है आत्मा में उधर के धर्म को इधर आरोप करता है कहा था ज्ञान से आरोप करता है कहा था वो शिव कहते हैं अंतकरणादि नाम उपाधि भूता या आत्मा के उपाधि है कौन अंतकर्वादी अगर ये न होता तो आत्मा शुद्ध रूप दिखाई देता उपाधि है अंतकरणादि नाम उपाधि भूता नाम जो उपाधि स्वरूप है अंतकरणादी सुख दुखाधि विकारो उपाधियों का धर्म है सुख दुखाधि विकार अंत करना उपाधि भूतारा उपाधि स्वरूप आ विकार है उसके विकार है क्यों तो भाषण अज्ञात काल में आत्मा आत्मा में धर्म नहीं है वो हो गए पड़ेगा वो तो उत्तर देते न पूर्व ने कहा था अगर एक ही आत्मा है आपके मत में भिन्न आत्मा नहीं है तो फिर सुख दुखादि का धर्म विरुद्ध धर्मक्रांत तो आत्मा ही होगा एक कहा था न सिद्धांत में क्यों नहीं है तो कहा निमित्त तत्व ऐसे नहीं लोक विपर्यपणा सवित्रीव कहें लोक निमित्त बनता है तो आरोप का निमित्त तो बन जाता है आरोप के लिए निमित्त बन जाता है लोक विपर्य अध्यारोपणा लोगों ने जो है ना अहंकारादी ने विपरीत आरोप दि कर दिया निमित्त होने के कारण उसमें कर दिया आरोप दूसरे के धर्म का दूसरे में आरोप कर जाता है जिसे आप में आरोप करते हैं सूर्यास्त हो गया सूर्य उदय हो गया दिन रात की कल्पना करते हैं सूर्य में सूर्य में कभी दिन रात की कल्पना संभव है नित्य प्रकाश नाम है सूर्य तो वहां पर रात की कल्पना कर सकते हैं जब राग की कल्पना नहीं तो दीन की कल्पना कर सकते हैं राग की अपेक्षा दिन बोलना पड़ता है दोनों कल्पना नहीं हो फिर भी करते क्यों अपने दृष्टि के गोचर होते होते मानी दिन बोलते हैं और अपने दृष्टि गोचर से आगे हो गया सूर्य तो रात्रि बोलने लग गया सूर्य में तो दिन है ना रात है उत नित्य प्रकाश आ है सदा प्रकाश है उसमें दिन रात की कल्पना आरोपित है जैसे आरोपित है इस प्रकार आत्मा में भी सुख दुखाधि आरोपित है इसके लिए बोलना चाह रहे वास्तव निमित्त निमित्त है सुख दुखाधि गया आरोप में निमित्त है क्योंकि सुख माने अगर आत्मा वहां सान्निध्य में न हो तो उसका ध्यान नहीं होना चाहिए सुक्र का अधिकार निमत के सभी लोक विपरी अहंकाराद्य जो लोक है इनके द्वारा जो विपरीत बुद्धि बनाना है वहां कहीं का धर्म कहीं अध्यारोप करने के लिए निमित्त बन जाता है आत्मा सभी जैसे सभी निमित्त बनता है दिन रात के लिए माने कल्पना कर देते लोग दिन रात की कल्पना करते हैं किसमें सूर्य के निमित्त होने के कारण सूर्य अस्त हो गया सूर्य उदय हो गया बोलते सूर्य के उदय होना अस्त होना संभव है हमेशा प्रकाश वाला है कभी प्रकाश का अभाव होता कभी प्रकाश वाला होता तब तो उदया अस्तमय बोलते सूर्य को ऐसा हो सकता है क्या जितने प्रकाश वाला है वहां भी कल्पना करते हैं लोग अपने दृष्टि के आधार पर करते हैं वो कल्पना है ठीक इसी प्रकार बोलते हैं यथा ही सविता जैसे सविता सूर्य है दृष्टा हम दे रहे हैं मान मन आवेगा धर्म सुबुदुका आत्मा में कैसे कल्पना करते हैं ठीक जैसे सूर्य में कल्पना होता वैसे कल्पना ये कहना चाह रहे हैं यथा ही सविता जिस जैसे कि देखो सूर्य है नित्य प्रकाश रूपक हुआ प्रकाश वाला है यानी कि कभी प्रकाश वाला हो कभी अंधेरा वाला हो सूर्य ऐसा हो नहीं सकता नित्य प्रकाश वाला है नित्य प्रकाशवान रूपक हुआ नित्य प्रकाश वालों स्वरूप होने से लोगा भी लोक अभिव्यक्ति अनिव्यक्ति निमित्त लोक के लिए कभी अभिव्यक्ति का विषय बनता है कभी अनिव्यक्ति का विषय बनता है लोग कभी उसको देख पाते हैं कभी नहीं देख पाते हैं इस कारण से क्या करते हैं तो लोह का दृष्टि विपरीय लोगों की दृष्टि विपरीत होने के कारण दृष्टि विपरीत हो जाती है सूर्य में अंधेरा होना और उजाला होना बनता नहीं है सदा प्रकाश वाला स्वरूप ही है लोगों तो लो का दृष्टि विपरीय लोगों की दृष्टि के विपरीत होने के कारण से उदय अस्तमय उसको उदय अस्तमय की कल्पना हो जाती है किसी नित्य प्रकाश वाले सूर्य नहीं उदय होना अस्तम होना कभी प्रकाश वाला हो कभी अंधेरा वाला वस्तु हो तो वहां उदय और जुगने में बोला जा सकता है कभी प्रकाश वाला होता है कभी आगरा वाला होता है पंखा उठाता है रात्रि में तो प्रकाश दिखाई पड़ता है पंखा दबाता है तो खदे बोलते हैं किसको उसमें होता है सूर्य में ऐसा बोलना संभव नहीं हो प्रकाश का पूंज ही हो इस स्थिति में फिर भी लोगों के विपरीत दृष्टि के कारण विरुद्ध दृष्टि है कहीं ना कहीं क्या बोल देते हैं सूर्य को उदयास्त आया उदयास्तमाय की कल्पना करते हैं उदय वाला अस्त वाला सूर्य है ऐसे कल्पना करते हैं उदय स्वरूप है और अस्त अस्त होने वाला स्वरूप है मैं प्रति तो तो यहां प्राचुर्य अर्थन किया हुआ दिखाधन उदय अस्त वाला ऐसा मानते हैं और और आपकी कल्पना और भी कल्पना करते हैं सूर्योदय होता है सूर्यास्त होता है बोलते हैं नित्य प्रकाश स्वरूप है सूर्य का फिर भी लोग अपने अज्ञान के कारण से आरोप कर देते हैं सूर्य के वास्तविक स्वरूप जो जानता हो उसके उदयास्त की कल्पना नहीं कर सकता ठीक दूसरा ओहरापराधिक कल्पना देन रात की कल्पना करते हैं यह भी अज्ञान है नित्य प्रकाश वाले में देव रात की कल्पना करना संभव नहीं कभी प्रकाशित हो कभी अप्रकाशित हो उस वस्तु में कल्पना हो सकती है कभी तो देवरात बोला जा सके सूर्य नित्य प्रकाश वाला है उसमें संभव नहीं फिर भी लोग करते हैं किस महीना से अज्ञान के महीना से ये कहना चाहता हूं ओहरापराधि और कर्तवादी का आरोप सूर्य प्रकाश करता है सूर्य प्रकाश है पहले प्रकाश नहीं, था। था, था। था। नहीं था पहले, करता था मैंने अवेरा हो गया था जब सूर्योदय होता है तो बोलते इधानी सूर्य प्रकाश है कि प्रकाश दूर्व न प्रकाश अस्ती न अप्रकाश था प्रकाश नहीं करता था पहले अप्रकाश करता है ऐसा बोलते हैं कर्तृत्व अभी प्रकाश कर्तृत्व तो का आरोप भी करते सूर्य कर्तवादी अध्यारोह भाग भगवती एक ही सूर्य है नित्य प्रकाश और फिर भी भागीदार हो जाता, बन जाता है आरोप का विषय बनता है सूर्य क्योंकि ये दिवित होने के कारण से लोग के अभिव्यक्ति और अनिव्यक्ति अनवृत्त होने से लोग के अभिव्यक्ति होने पर प्रकाश दे बोलते हैं और अनभिव्यक्ति अवस्था में अब प्रकाश जाए पहाड़ से इधर है तो प्रकाश दे जाएंगे पहाड़ में उधर चला जाएगा तो बोलेंगे अब प्रकाशक है किन्तु सूर्य में दोनों बोला सम्भव में फिर भी बोला जाता है लोगों के द्वारा हो जाता है ठीक इस प्रकार एवं इस ईश्वरी अब ऐसे ठीक ये सूर्य का दृष्टांत समझना ये जो कर्तृत्व आदि धर्म अंतकरण के है सुख दुखादि धर्म अंतकरण के है ये आत्मा में जो आरोप किया जाता है जैसे सूर्य में दिन रात के आरोप करना प्रकाश और अप्रकाश का आरोप करना जैसा जहां तक सही होगा तो ये भी वैसे ही सही होगा मैंने गलत है तो ज्ञान अवस्था में होता है ये क्या है ये वो ईश्वर है ईश्वर में भी ईश्वर वाले शुद्ध आत्मा को है ईश्वर सत्य से लड़ा है शुद्ध आत्मा में नित्य विज्ञान शक्ति स्वरूप है नित्य विज्ञान शक्ति स्वरूप है नित्य विज्ञान वाला है कभी ज्ञान होना कभी नहीं होना ऐसा नहीं नित्य ज्ञान स्वरूप है ऐसा आत्मा शुद्ध आत्मा में लो ज्ञान अपोह सुख दुखा दुख स्मृत्या आदि विविध तत्व सकती कहते लोगों को ज्ञान होना अपोह होना स्मृति होना यह के धर्म है सब ज्ञानवान वृत्ति कटाकार पटाकार महाकार पृथ्वी के ज्ञान शब्द से बोला जाता है भगवान ने कहा मत स्मृति ज्ञान वपोहान सब मेरे निमित्त से ही ये सब होता है लोगों के लिए क्या होता है ज्ञान होता है ज्ञान का अभाव हो जाता है स्मरण होता है मैं निमित्त हूँ होना तो पैदा होना है मेरे में नहीं है अंतकर्म है ठीक बोलते हैं यहाँ ठीक इसी प्रकार सा हो है नित्य विज्ञान शक्ति स्वरूप लोक ज्ञान अपोह सुख दुख स्मृति आदि निमित्त करत्व सकी उस नृत्य विज्ञान स्वरूप निमित्त होने के कारण से क्या हो जाता है नित्य विज्ञान शक्ति स्वरूप निमित्त तत्व सके निमित्त है वो निमित्त होने के कारण ये आरोप का कारण बन जाता है अंतकरण धर्म है ज्ञान होना ज्ञान मान वृत्ति है ब्रह्मादार ज्ञान भी वृत्ति है वो भी नष्ट होने वाली है वृत्ति हमेशा रहना नहीं या आगे जाकर के आपका स्वरूप ही रहना है स्वरूप ज्ञान रहेगा वृत्ति ज्ञान था ही नहीं है नष्ट हो होना लोग के मान लोगों का जो ज्ञान होना अपो होना नष्ट हो जाना और सुख रुपादि होना इसकी अस्मृति आदि होना आपके लिए निमित्त होने के कारण लोग विपरीत बुद्धियां लोगों की विपरीत बुद्धि से कहीं का धर्म कहीं आरोप करो अंतकरण के धर्म को आत्मा में आरोप कर देना विपरीत बुद्धिया अध्यारोपित ये सब आरोपित तो तो है आत्मा में आरोपित है आत्मा में वास्तव में ना ज्ञान होगा मन वृत्ति नहीं आत्मा में नहीं है ज्ञान का अभाव भी नहीं होगा सुख भी नहीं दुख भी नहीं स्मृति आदि भी नहीं होता वास्तव में आरोपित है विपरीत लक्षण कौन विपरीत लक्षण भी आ जाता है अज्ञान की महिमा से सुख दुखा देश और सुख आदि काम भी ये हो जाते हैं न स्वतः स्वतः आत्मा में कुछ भी नहीं हो अंतर्म के धर्म आता में प्रति तो ना अविद्या के कारण है अज्ञात के कारण है न स्वतः परमात में नहीं है ठीक है निवित ईश्वरे सुखादी आरोप मानने आरोपे उतर में सुखादी के आरोप मान्यपद आरोपे उत सत्यम तुम अयाध होकर विरोप हो रहा है लुपसास लगा होता है ईश्वरे सुखादि आरोपे इति आरोप मानने पर ईश्वर में सुखादि का आरोप कहने पर मायोपाधि के ब्रह्मी ईश्वर शब्द राज्य तो ईश्वर में कहा ईश्वर शब्द आता मायोपादि को ईश्वर शब्द से कहा जाता है मायोपादि ब्रह्म को ईश्वर कहते तो उसी में सुखादी होगा ये शंका होगी शुद्ध में नहीं ऐसी शंका आ सकती है कि ईश्वर शब्द दिया हुआ है इसलिए कहते ईश्वरे सुखादि आरोपे ईश्वर में सुखादि का आरोप करने पर यह कहा था तो इस कहने पर मायोपाधि के माया उपाधि वाला माया उपाधि एस माय माय माय ऐसे मायोपाधिका अश्विन मायोपाधिक मायू उपाधि वाले में ब्रह्म ऐसे ब्रह्म का स्वपाचार है सम्राच्य ईश्वर सम्राच्य सुखादि अध्यास तो माने शुद्ध आत्मा में आरोप नहीं होगा आरोप कहां होगा मायुपादिक माओपाधिक मोक्षा शक्ति ईश्वर शब्द भाष्यकार बोले हुए हैं इसलिए उनको शुद्धिकरण करना पड़ा है। इसलिए कहते नित्य विज्ञान स्वरूप सत्य स्वरूप का है वो नित्य विज्ञान सत्य स्वरूप कौन है शुद्ध आत्मा है ईश्वर का भाष्यार्थ में लक्ष्यांत है यह समझ इसलिए भाष्यकार को शुद्धिकरण ईश्वर शब्द का अर्थ करना पड़ा ईश्वर एक कार्यक्रिय भाष्यकार में नित्य विज्ञान शक्ति स्वरूप है ऐसा अर्थ नित्य विज्ञान संसदीय यथा अग्नियादि शक्ति सत्यंतरम अंतरेगा स्वभावान कार्य कारी उत्पादन पूरा देखो जैसे अग्नि में जो शक्ति है क्या शक्ति है दहन करने की शक्ति है अग्नि आदि में दहन करने की आदित्य में प्रकाश करने की शक्ति है शक्ति है वायु में उड़ाने की शक्ति है हर वस्तु में शक्ति है ये कहना चाहते हैं कि यहां अग्नि शक्ति अग्नि आदि की जो शक्ति है सत्यंतराम अंतर अन्य शक्ति के सहारा लिए बिना अन्य शक्ति के सहारे की अपेक्षा में अग्नि को जलाने के लिए किसी से सहयोग मांगने की जरूरत नहीं है शक्ति की शक्ति की अपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं यथा अग्नि आदि शक्ति अंतर अंतरेगा अन्य शक्ति के बिना ही स्वभाव स्व स्वभाव आदे अपने स्वभाव से ही अग्नि का स्वभाव है जलाने का काम करना है ये कि दूसरे के सहयोग मिलने के बाद जला दे ऐसा नहीं है स्वस्वभाव आदे व अपने स्वभाव से ही कार्य कार्य उत्पादन अनुकूल कार्य क्या है उसके दहन कार्य क्या कार्य बता दुनिया और सूर्य का कार्य प्रकाश करना तो उसके उत्पादन में अनुकूल शक्ति है उसका स्वतः है दूसरे से लेना नहीं पड़ता ठीक इसी प्रकार समझ रहा उस परमात्मा में विज्ञान स्वतः स्वरूप है वहीं से लाभ नहीं पड़ेगा विज्ञान उसको वृत्ति नहीं बगाने की जरूरत नहीं है यही कहना चाहते तथा नित्य विज्ञान स्वभाव सन्निधि मात्रेगा स्वभाव क्या अपने स्वभाव से स्वभाव के स्वभाव क्या है सानिधि मात्र से उसके सन्निधि मात्र में अंतकरण अंतकर में सुखादिवृत्ति पैदा होते हैं अंतकरण आदि प्रवृत्ति निमित्तम स्वभाव से अंतकरण की प्रवृत्ति के निमित्त बन जाता है जैसे चुंबक है चुंबक को कुछ करना नहीं पड़ता वही विक्रिया स्वतः हो जाती है उसके चुंब के सानिध्य में वैसे आत्मा के सानिध्य में इस प्रवृत्ति हो जाती है किसम अंतकरण आदि आत्मा में प्रवृत्ति नहीं है प्रवृत्ति अंतकरण आदि में है ये जा रहा है तथा नित्य विज्ञान स्वभाव नित्य विज्ञान स्वरूप जो आत्मा है ना स्वभाव संपाद उसका जो स्वभाव है नित्य विज्ञान में स्वभाव है उसका ऐसा स्वभाव वही समिति बात से ही अंतकरण प्रवृत्ति निमित्त अंतकरण आदि में प्रवृत्ति का निमित्त तो हो जाता है उसके विज्ञान स्वभाव से विज्ञान स्वभाव है आत्मा कहा मन सुनता आत्मीति शक्ति स्वरूप होती शक्ति का या ईश्वर पद सुनने से लोगों को वायु पाली में जाती होगी शुद्ध आत्मा में बुद्धि नहीं जाएगी शुद्ध आत्मा में कल्पना होने कल्पना ईश्वर में नहीं होती किसमें होती है शुद्ध में कल्पना होती है अधिष्ठान कल्पना का अधिष्ठान शुद्धात्मा ईश्वर में ईश्वर तो स्वयं कल्पित है सीधी बात वेदांत में वो उपाधि विशिष्ट है जैसे ये अंतकरण विशिष्टता है तो वो माया विशिष्टा है दोनों उपहीता है उस काल में जो अशुद्ध ही रहेंगे स्थिति में तस्मिन स्वातंत्र वो जो शुद्ध आत्मा है उसमें तस्मिन स्वातंत्र ईश्वर पद लक्ष्य ईश्वर पद का बातचीत अर्थ रही नहीं है ईश्वर शब्द का अर्थ भाष्य में ईश्वरीय का अर्थ कहा विज्ञान शक्ति स्वरूप कहा हुआ है तो कहते हैं तस्मिन ईश्वर पर लक्ष्य वहां ले जाकर अमर करना ठीक है वो जो ईश्वर पद का लक्ष्यार्थ है उसमें स्वातंत्र वो स्वतंत्र होता है कौन उपाधिकारी नहीं है वो कौन ईश्वर पद का लक्ष्यार्थ तस्मिन ईश्वर पद अलक्ष्य सप्तमंत्र व एक साथ तक तो ईश्वर पद का लक्ष्यार्थ है वो स्वातंत्र वो स्वतंत्र होने से और निर्पाठित आत्मा ही स्वतंत्र है स्वातंत्र विरुद्ध होने का धर्माभ्यास हो न विरुद्धते इसलिए वहां पर विरुद्ध अनेक धर्मों का आरोप करना कोई विरोध नहीं आता है धर्म का आरोप तो करना है जैसे मनुष्य ने सिख ही आरोप कर दिया तो क्या मनुष्य सिंह वाला हो जाएगा आरोप करने से यही सुख दुखादि का आरोप दूसरे का धर्म दूसरे में पशुओं का सिंह को लादी मनुष्य में कोई जोर देता है कलाम ऐसा बोल दिया वो शिव दूसरे जगह में है कहां है वहां का सिंह को यहां आरोप कर देगा तो क्या सिंह वाला हो जाएगा ठीक है इसी प्रकार अंतकरण के धर्म से आत्मा कभी लेता है अनुशुद्ध आत्मा की बात है नित्य छह नंबर की तस्विन ईश्वर पद लक्ष्य ये समान के भी बोल रहे हैं भाष्य बताया तस्वीन स्वातंत्र ईश्वर पद लक्ष्य ऐसा कहा था टीका में जब तुम उसका यहां पर व्याख्या की है तस्वीन ईश्वर पक्ष लिखी समान अधिकर में विभक्ति समान अधिकरण में विभक्ति समान विभक्ति है मानी विशेषण विशेष भाव है दोनों में किसने तस्वीन और ईश्वरपद लक्ष्य ऐसा बताया ईश्वर पद लक्ष्य हेतु यानी ईश्वर पद का हेतु है क्या स्वातंत्र ईश्वर पद का बाच्यार्थ स्वतंत्र नहीं है क्यों उपाधि विशिष्ट है तो स्वतंत्र नहीं ईश्वर पद का तो होता स्वतंत्र होता है दूर उपाधि स्वतंत्र होता है इसलिए स्वातंत्र हेतु दिया है एक अन्य अनधीन सत्ता तत्व अन्य के अधीन सत्ता नहीं है इसके लिए ईश्वर की सत्ता तो माया भी अधीन है किसके लिए माया विशिष्ट में ईश्वर बोलना है जीव के सत्ता है अंतकरण के अधीन है अंतकरण हो तो जीव जाएंगे नहीं तो नहीं जाएंगे किंतु निर्पाधिक ब्रह्म के जो सत्ता ऐसा अन्य सत्ता के अधीन है किसी के कारण से उसको ईश्वर तो बोला ऐसा नहीं होता तो लक्ष्य ऐसा होता है स्वातंत्र अन्य अधीन सत्ता तत्व अन्य के अधीन सत्ता वाला नहीं है स्वतः सत्ता वाला अन्य के अधीन हो काम करने वाला नहीं अच्छा तो संसार कोई वो नहीं आएगा दो लोग नहीं आएगा एक दोष नहीं आएगा ऐसा कहा कैसे लोकस्य ज्ञान अपोह विस्मरण उसी के निमित्त के कारण से अहंकारादी जो लोक है इनको ज्ञान अपोह होगा मत्तस्मृतिर्ज्ञान अपोह अन गीता में कहा भगवान ने कहा है सर्वस्व हम वृति सन्नीविष्ट मत्स्मृतिर्ज्ञान अपोहन माने वहां माने मेरे से होता है ये नहीं मेरे निमित्त से होता है लोगों का ज्ञान और अपोहन आदि निमित्तमय बन आत्मा के बिना अंतगढ़ में ज्ञान का उदय भी कैसे पता लगेगा जड़ में उदय वन मत्त स्मृति अपोहन अंतर पैसा एनर्जी मेरे में होता है मेरे कारण से होता है ज्ञान का अपोहन आदि नहीं निमित्तमय बनता जैसे चुंबक के निमित्त में जो है क्रिया क्रिया से होता है इसी प्रकार मेरे सान्निध्य में मन में ज्ञान होना अपोहन होना स्मृति होना कहा होता है मन में होता ये कहा है लोकस है ज्ञान मैंने अपोहो ज्ञान का अपोह मैंने क्या है विस्मरण हम भूल जापोह है मत स्मृति ज्ञान इत्यादि कहा न स्वतः ये कहा था न स्वतः उन्होंने न परमार्थ तो तो विरुद्ध एक धर्मवत इत्यर्थ मैंने अंतकर्म आदि के कारण से विरुद्ध धर्म से आक्रांतिक दिख रहा है किंतु वास्तव में विरुद्ध धर्म धर्माक्रांत तो आत्मा नहीं है परमार्थ धर्म वास्तविक जब आत्मा को फिल्टर करके देखते हैं हम जैसे जल को फिल्टर करने पर शुद्ध होता है तो आत्मा को जो शरीर से अलग करना यही फिल्टर है उसका शुद्धिकरण यही है शरीर भाव मिलाना अशुद्धि है उसी काल में ये सारे कचरे आ जाते हैं आत्मा में स्त्री हूं पुरुष हों बाल हों वृद्ध हो सुखी हों दुची हो सब ये इनके साथ में मिलाने के कारण होता है इनसे अलग करे विचार से इसका एक ही उपाय है गीता में का असंग शत्रिय दृढ़ ने असंगता लानी चाहिए जीवन में, में नम देह न मैं देह ये भाव होना चाहिए मैं शरीर नहीं मेरा शरीर नहीं। अगर ये भाव हो जाए यहां से कनेक्शन कर जाए ये सब कनेक्शन कर जाएगा जब मैं नहीं तो मेरे कहा रहेंगे इसमें मैं होने के कारण मेरे साथी मेरे देश मेरा ये मेरा घर मेरा जमीन मेरा खेत न जाकर किया गया मेरा मेरा मेरा आजादी संसार है ये नमे देह ऐसा न हम देह मैं शरीर नहीं नमे देह मेरा शरीर नहीं हमेशा ऐसी भावना होनी चाहिए ना हम कश्य चित्त न में मेरा कोई नहीं और मैं किसी का नहीं ये, ये भावना यदि वास्तव्य बैठ जाए न मैं कश्य मेरा कोई नहीं है। और नाम कश्य चित मैं किसी का नहीं ऐसे बुद्धि बन जाए हमेशा तो काम बड़ा काम हो जाए किंतु बोलने मात्र से नहीं घर जाए शब्द बोलना है क्या भी बोल देगा न कर रहे हैं न परमार्थ तो विरुद्ध धर्म भक्तों में व्यर्थ हो समय हो गया है सर्वानि चक्षुत्लिया चरण सर्वोपनिशर महान पदात्मे युपनिषत्मास्ते Hey mari santo oh isat